राश्टिये शैक्षिक अनुसंदान और प्रशिक्षन परिषत के केंद्रिये शैक्षिक प्रध्यों की संस्थान द्वरा प्रसुत है रेडियो बालपत्र का रंगोली. रंगोली की अंतरगत हम आपको जिस दुनीय में लेकर चल रहे हैं उस दुनिया का नाम है ज्ञान � энерजी सजीव भाग 2 क्या है हमारे चारों चारों चारों क्या है हमारे चारों चारों चारों नदियां हैं नदियां हैं पहाड़ हैं पहाड़ हैं जंगल हैं और जंगल में मोर क्या है हमारे चारों चारों चारों क्या है हमारे चारों चारों घर है घर है सड़क है सड़क है, है भीड़ है भीड़ है और है ارے چاروں چاروں چاروں کیا ہے ہمارے چاروں چاروں چاروں धरती है धरती है आकाश है आकाश है पतंग है पतंग है और पतंग की डोर क्या है हमारे क्या है हमारे चारों चारों है सूरज है चंदा है तारे तारे हैं और तारे क्या हमारे चारों क्या है हमारे चारों Càr-o-r, càr-o-r Subha hai, do-pé-her hai Ràt hai, ràt hai Aor ràt ki bhor Kya hai hemàre càr-o-r, càr-o-r, Kya hai hemàre càr-o-r, càr o, -o, -o Khet hai, Kheeta hai पंछी है हवा है हवा है और हवा है चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर चारों ओर चारों क्या है हमारे चारों ओर चारों ओर चारों क्या है हमारे चारों ओर चारों ओर चारों तू सुना तुमने गीत क्या है हमारे चारों ओर बहुत कुछ है है ना मगर राजू है कि मानता ही नहीं वो कहता है कि नहीं नहीं भाई वो क्या कहता है ये हम क्यों बताएं हम तुम्हें भी वहां ले चलते हैं ना जहां राजू बैठा है राजू इस वक्त बैठा है एक गांव में जहां उसकी नानी का घर है राजू शहर से आया है नानी के यहां रहने के लिए अब गांव में तो शहर की तरह इतनी चहल-पहल नहीं है इसलिए राजू उदास हो गया है और नानी से कह रहा है नानी नानी मुझे गांव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्यों बेटा यहां तो शहर जैसा कुछ भी नहीं है कुछ नहीं है वो कैसे बेटा यहां भी शहर जैसी कई चीजें हैं अच्छा कौन-कौन सी हम्म अब बताओ तुम्हारे शहर में सूरज होता है सूरज हां होता है वो यहां भी है है कि नहीं वो तो ठीक है नानी मगर मैं तो तुम्हारे शहर में चांद होता है हां होता है मगर तो चांद यहां भी है नानी नानी तुम बेना तुम्हारे शहर में हवा पानी पेड़ पौधे पंछी होते हैं हां होते हैं तो वो हवा पानी पेड़ पौधे पंछी यहां भी तो हैं नानी नानी नानी मुझे पेड़ पौधे पंछी हवा पानी कुछ नहीं चाहिए इनको मैं क्या करूं इनके बिना तो मैं रह सकता हूं मगर शहर के दोस्तों के बिना नहीं शाम को खेत से नाना जी आएंगे तो मैं उनके साथ घर चला जाऊंगा जरूर जाऊंगा अच्छा भाई चले जाना मगर आज शाम को नहीं कल सुबह गाड़ी तो सुबह मिलती है ना ठीक है कल सुबह जाऊंगा मगर जरूर जाऊंगा तो भाई राजू की ये बातें नानी के घर में उड़ती एक तितली ने भी सुनी उसे बहुत बुरा लगा कि राजू ये कहता है कि पेड़ पौधे हवा पानी सूरज चांद के बगैर वो रह सकता है उस तितली ने राजू की भूल को सुधारने का फैसला कर लिया मगर अब वो राजू को समझाए कैसे क्योंकि राजू तो उसकी बोली समझ नहीं सकता था इसलिए तितली ने फैसला किया कि वो राजू के सपने में जाएगी और उसे समझाएगी भाई सपने में तो कुछ भी हो सकता है ना राजू तितली की भाषा भी समझ सकता है और तितली इंसानों की तरह भी बोल सकती है जैसे कि वो इस समय राजू के सपने में बोल रही थी राजू मैं हूं तितली रानी तितली रानी हां तुम यहां उदास हो गए हो इसीलिए मैं यहां आई हूं मैं तुम्हारी उदासी दूर कर दूंगी सच क्या तुम मेरे दोस्तों को यहां ला सकते हो हां राजू मैं तुम्हारे दोस्तों को यहां ला तो सकती हूं पर बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा और वो भी ऐसी चीज जो तुम्हारे काम की नहीं हो भला ऐसी कौन सी चीज हो सकती है अरे तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें पेड़ पौधे पंछी हवा पानी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे इन्हीं में से एक चीज चाहिए और वो है हवा अच्छा भाई तो ले लो हवा पर अब मेरे दोस्तों को तो ला दो अ पर रुको तितली रानी अगर तुमने मुझसे हवा ले ली तो मैं सांस कैसे ले पाऊंगा हां राजू मैं भी तुम्हें यही बताना चाह रही थी कि जिस हवा के लिए तुम अपनी नानी से कह रहे थे कि तुम्हें नहीं चाहिए वो तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है और इसी तरह तुम्हारे आसपास ये पेड़ पौधे फूल बगीचे सभी बहुत जरूरी हैं वो सब तो ठीक है तितली रानी पर ये सब मेरी तरह जिंदा थोड़ी ही हैं जो मेरे से बात कर सकें राजू भले ये पेड़ पौधे तुम्हारे साथ बात ना कर पाए पर तुम ये नहीं कह सकते कि ये जीवित या सजीव नहीं हैं अरे भाई ये पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही सजीव हैं यानी इनमें भी जान है देखो राजू जैसे तुम सांस लेते हो वैसे ही ये पेड़-पौधे भी सांस लेते हैं जिस तरह तुम्हारा शरीर बढ़ता है उसी तरह इन पेड़-पौधों का भी आकार बढ़ता है पर तितली रानी कुछ भी हो ये पेड़-पौधे पंछी हवा चाहे कितने भी जरूरी हों मगर ये मेरे दोस्तों की जगह नहीं ले सकते मैं कब कहती हूं कि तुम इनके लिए अपने दोस्तों को भूल जाओ भाई मैं तो चाहती हूं कि तुम इन्हें भी अपना दोस्त बना लो ठीक है मैं इन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार हूं निर्जीव सजीव भाग 2 अभ्यास सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉ जितेंद्र सिंह अनुसंधान ममता दीक्षित आलेख वंदना रावत कलाकार मंजू मेनी सुनीता कोहली सत्यजीत और आरती बक्षी संगीतकार राकेश पंडित ध्वनिंकन दीपक पांडे ध्वनि सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर